भाष्यार्थ अध्याय ब्राह्मण बृहदारण्यकोपनिषद शांक भाष्याध्याणपन्द्र कार्य की अंतकाल में आदित्य और अग्नि से प्रार्थना योग ज्ञान कर्म समुच्चय कारी ज्ञानकर्मसमुच्चयकारी सौंतकाल आदि अस्ति चसंग गायत्रीस्तुय पादी सह तदुपस्थान प्रकृतम अतः एव प्रार्थ्यते जो ज्ञान और कर्म का समुच्चय करने वाला है वह अंत समय में आदित्य की प्रार्थना करता है यहाँ आदित्य का प्रसंग तो है ही क्योंकि वह गायत्री का चतुर्थ पाद है उसके उपस्थान का प्रकरण है इसलिए उसी की प्रार्थना की जाती है हिरणमयन पात्रेन सत्य हित मुखम तत्व पूसन्न पावृणुु सत्य धर्मा पूसनेसेयम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरस्म सूहो तेजो ये रूप कल्याणतम तत्ते पशा योसा वसौ पुषसों वायुम अमृतम अछेदम भस्मा शरीर ओ क्रोस्मर कृतम स्मर क्रोस्मर कृतम स्मर अग्न सुप्वाद्यस्मुराण मे नो भूयिष्ठां मुक्ति सत्य संगक ब्रह्म का मुख ज्योतिर्म पात्र से आच्छादित है संसार का पोषण करने वाले सूर्य देव तो उसे मुझ सत्य धर्म के प्रति उसके दर्शन के लिए उभार दे हे पूषण हे एक हे यम हे सूर्य हे प्राजापत्य अपने किरणों को हटा ले और तेज को समेट ले तेरा जो अत्यंत कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हूँ यह जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वही मैं अमृत स्वरूप हूँ मुझ अमृत एवं सत्य स्वरूप आत्मा का शरीर पात हो जाने पर इस शरीर के भीतर का प्राणवायु इस बाह्य वायु को प्राप्त हो तथा तो यह शरीर भस्म शेष होकर पृथ्वी को प्राप्त हो हे रूप एवं मनोमय रूप अग्निदेव जो स्मरण करने योग्य है उसका स्मरण कर मैंने जो किया है उसका स्मरण कर हे क्रतु रूप अग्निदेव जो स्मरण करने योग्य है उसका स्मरण कर किए हुए का स्मरण कर हे अग्नि हमें तो कर्म फल की प्राप्ति के लिए शुभ मार्ग यानी देव ज्ञान मार्ग से ले चल हे देव तुम संपूर्ण प्राणियों के समस्त प्रज्ञानों को जानने वाला है हमारे कुटिल पापों को हमसे दूर कर हम तुझे अनेकों बार नमस्कार करते हैं हिण्यम ज्योतिर्मयन पात्रेण यथा वस्तुपिधा पिधीयते एव मिद सत्याक्ष ब्रह्म मंडले मंडलेनापिहित इवासम चेत सामदृश्यदुच्य सत्य मुखम मुख्यम स्व तदपिधानम पात्रव दर्शन प्रतिबंधकारे पूषन जगत पोषण सविता प्रृण् प्रवृत कुरु दर्शनप्रतिबंध अपने प्रतिबंधकारण्यथ सत्यधर्मा सत्यम धर्मोस्य मम सो सोहम सत्यधर्मा तस्मेंदात्म भूता दृष्टे दर्शनाय हिरणमय अर्थात ज्योतिर्मय पात्र से जिस प्रकार पात्र से अपने अभीष्ट वस्तु ढक दी जाती है उसी प्रकार यह सत्य संयक ब्रह्म मानो ज्योतिर्मय मंडल से ढका हुआ है क्योंकि जिनका चित्त समाहित स्थित एवं विशुद्ध नहीं है उन पुरुषों के लिए यह अदृश्य है वही बात कही जाती है सत्य का मुख्य यानी मुख्य स्वरूप ढका हुआ है उसके आवरण पात्र को जो ढक्कन के समान उसके दर्शन के प्रतिबंधक का कारण है उसे हे पूषण जगत का पोषण करने के कारण सूर्य पूषा है अपावृत कर अर्थात जो दर्शन में रुकावट डालने का कारण हो रहा है उसे दृष्ट से दर्शन के लिए दूर कर दे किस व्यक्ति के लिए जिस मेरा सत्य धर्म है वह मैं सत्य धर्म हूँ उसके लिए अर्थात तुम्हारे स्वरूप मेरे लिए उस आवरण को हटा दो जिससे मैं सत्य का साक्षात्कार करूँ पूषण इत्यादी तामा न्यामत्री सवितु एक सवृशिश्चकर्षि दर्शना दृष्टि स ही सर्वस्थ जगत आत्मा चक्षुष संसर्व को पश्येको वह गेकर्षि सूर्य एकाकी चरति चरती मंत्रवर्णा यम सर्वं सर्व जगत संयमनमत्त सूर्य सुषुर रणगा जगत इति हिरण्यगर्भस्य वाहे हिण्यगर्भस्याूह विगमय श्न समूह संक्षिप्त मनजो येनाहम शक्नुयाम द्रुम तेजसापतृष्ट शक्याम तत्स्वसा दृष्टुम विद्योतन इव रूप अत उपस तेज इत्यादि नाम सूर्य को संबोधन करने के लिए है हे से जो एक ऋषि हो वह एकर्सी है दर्शन करने के कारण वह ऋषि है क्योंकि वही संपूर्ण जगत का आत्मा और नेत्र होकर सबको देखता है अथवा वह अकेला ही चलता है इसलिए एकर्सी है जैसा कि सूर्य अकेला चलता है इस मंत्रवर्ण से ज्ञात होता है हे यम क्योंकि संपूर्ण जगत का संयमन तेरा किया हुआ ही है ये सूर्य जगत के रस रश्मि प्राण और बुद्धि को सुष्टु सम्यक प्रकार से प्रेरित करता है इसलिए सूर्य है हे प्रजापत्य प्रजापति अर्थात ईश्वर अथवा हिरण्य के पुत्र होने के कारण हे प्रजापत्य रश्मियों को व्यूह निवृत्त कर और अपने तेज को समूह समेट ले जिससे मैं सत्य ब्रह्म को देख सकूं जिस प्रकार बिजली की चमक में मनुष्य रूपों को नहीं देख सकते उसी प्रकार तेरे तेज से दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण मैं तेरे स्वरूप को साक्षात् नहीं देख सकता अतः अपने तेज का उपसंहार कर ये तव रूपल अतिशयेन कल्याण कल्याणतम तत्ते वयम पश्या पशामो वैम वचन व्यत योसौस्व्याृत्यवय पुरुषः पुषा कृति पुर सोहमस भाभी अर्हमति चोपनषद उक्तवाद आदित्य चक्षु चक्षुषयोस्त भेद परामृश्यते सोहमस्मृतमित संबंधः तेरा जो संपूर्ण कल्याणों से मैं अतिशय कल्याण में कल्याणतम रूप है तेरे उस रूप को मैं देखता हूँ पश्यामो व्यय इस प्रकार वचन व्यत्यय के द्वारा बहुवचन करके हम देखते हैं ऐसा अर्थ समझना चाहिए यह जो भ्रभ हु इन व्याहृति रूप अवयों वाला पुरुष है जो पुरुषाकार होने के कारण पुरुष है वह मैं ही हूँ आदित्य और चाक्षुष पुरुष की अहर और अहम ये उपनिषदें गुझ नाम कही गई हैं अतः यहाँ उन्हीं का परामर्श किया जाता है अर्थात सोहमश्मी अमृतम वह मैं अमृत हूँ इस प्रकार इसका संबंध है माममृत शरीरपाते शरीरस्थो प्राणो सो युनल बाह्य वायुमेव प्रतिगछत देवता स्वाम स्वाम प्रकृति गच्छन्त अथेद अभी भस्मा सत्थ्वी यातु शरीरम शरीरपात होने पर मुझ अमृत रूप सत्य का जो शरीरस्थ वायु प्राण है वह अनिल अर्थात अनि वायु को ही प्राप्त हो जाए तथा दूसरे दुव अपने अपने मूल को प्राप्त हो जाए यथा तथा शरीर भी भस्म शेष होकर पृथ्वी को प्राप्त हो जाए अथेदानिम आत्मनः संकल्प अथेदान आत्मन संकल्पूता मनसी व्यवस्थिता ओम ओं क्रो ओं ती क्रोती चबोधनार्थव ओंकार प्रतीकवादोम मनोमय्च क्रु हे ओम हे क्रतो स्मर स्मर्तव्यम अंत काले हीस्मरण स्मरणसादिष्ठा गति प्राप्यते अतः प्रार्थते जन्मया कृत तत्स्मर पुनरुक्तिरा अब इस समय मन में स्थित अपने संकल्पभूत अन्य देवता की प्रार्थना की जाती है ओम क्रतो ओम शब्द और क्रतो शब्द संबोधन के लिए है अग्नि ओंकार रूप प्रतीक वाला होने के कारण ओम तथा मनोमय होने के कारण क्रतु है हे ओम हे क्रतो जो स्मरण करने योग्य है उसका स्मरण कर अंतकाल में मेरे स्मरण के अधीन ही इस गति प्राप्त की जाती है इष्ट गति प्राप्त की जाती है अतः प्रार्थना है कि मैंने जो कुछ किया है उसे स्मरण कर यहाँ ओम क्रतो स्मर इत्यादि वाक्य की पुनरुक्ति आदर के लिए है किंच हे अपने नय प्राप्त सुपथा शोभन मगेन राय धनाय कर्मफल प्राप्त प्राप्त न दक्षिणन कृष्णेन पुनरावृत्तियुक्न किंतर् शुक्ल ना सुपथास्मा विश्वास सर्वाण हे दैवयुना प्रज्ञा सर्व्राणीना विद्वान्च योध्यपनय वियोजयास्मदस्मत् झुराण कुटिलता पाप सर्व पापेर विमुक्ता वै वयमेष्याम उत्तरेण यहात्दा तथा हे अग्ने हमें राय अर्थात कर्मफल की प्राप्ति के लिए सुपथ से मार्ग से ले लेचल पुनरावृत्तियुक्त दक्षिण अर्थात धूम मार्ग से मत ले चल तो किससे सुपथ अर्थात उज्ज्वल देवानग से ही हमें लेचल हे देव तू संपूर्ण प्रज्ञानों को जानने वाला है हमारे संपूर्ण जुहुराण कुटिल एनस पापों को हमसे युयोधि दूर कर उन पापों से विमुक्त होकर हम तेरी कृपा से उत्तरायण मार्ग से जाएंगे किंतु वह तुभ्यम परिचर्या करम न शक्मो भूयिष्ठां बहुतम ते तोभ्यम नम उक्तिम नमस्कार वचनम विधेम नमस्कारोक्तिया परिचरे मेंर्थ अन्य अशक्ताः संत इति किंतु हम तेरी परिचर्या सेवा करने में समर्थ नहीं हैं अतः तेरे लिए अनेकों बार नम उक्ति नमस्कार वचनों का विधान करें अर्थात और कुछ करने में असमर्थ होने के कारण नमस्करोक्ति द्वारा तेरी परिचर्या करें बृहदारण्यकोपनिषदभाष्ये पंचमाध्या पंचदस सूर्याग्नि प्राथना ब्राह्मणमे स्त्री गोविंद भगवत पुज्यपाद परम मद्गोविंदवत्ज्यपादिष्य परमहंसपरिभ्राजकाचार्य श्रीम्द्शंकर भगवत कृतौदारण्यकोपनष्भाष्ये पंचमोध्याय